श्री गुण प्राणी सब प्राणी अतिशय देखि धर्म ते ते ग्लानी अतिशय धर्म ग्लानी परम सभीत धराय कुलानी परम गिर सर सिंधु भार नहीं नोह जस एक पर सकल धर्म देख विपरीता सकई राम भयता देन रूप धरि हृदय विचारी गई कहाँ जा सुर मुनि निज संताप सुनाय सिरो काबूते कछु काज कछु नो सुर ग बा मिलकर सर्वागे विरंच के लोका गोतन धारी गुरूम विचारी परम विकल भय शोका ब्रह्मा सब जाना मनयनुमाना मोरक छू न बसाई सब जाना जाकर दासी सो विनाशी अमर उर सहायी धरण धरई मन धीर कहबीरंचर पद सुनिरो जानत जन की पीर प्रभु प्रभुवंज दारुण विपति की की पीर प्रभु दारुण विपति राम की है कल तक रावण की कथा हो गई वो किस प्रकार से राजा बना कैसे उसने सब राजाओं के ऊपर और दूसरे लोगों पर आक्रमण कर करके सबको अपने अधीन कर लिया कैसे उसकी भौतिक समृद्ध खूब बढ़ी भौतिक सुख वो प्राप्त की उसने स्वेच्छाचारी होकर के शासन करता रहा अब कहते हैं रावण के जैसे जो आचरण हैं जिन लोगों को होते हैं इनको निशाक्षर कहते हैं तो निशाक्षर की परिभाषा देते हैं तीन पंक्तियों रामचरित मानस में इनका कु वर्ण मनाएगा निशाक्षरों का तो पहले से यहाँ से जानने की निशाक्षर कहते किसको है इसलिए उनके लक्षण बताए कि बाघे खल बहुचोर चोर द्वारा अब जो है वो रावण के राज्य में चोर और ज्वार बढ़े खल बढ़े खल में दुष्ट लोग, लोग पर पीड़ा पहुंचाने वाले क्लेश करने वाले ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी चोरों की संख्या भी बढ़ी ज्वारों की संख्या भी बढ़ी ऐसे लोग जो है संख्या उनकी बढ़ी राम के राज्य में तो जैसे ये तो थे पहले भी रावण के न होने के पहले भी इस प्रकार के थे लेकिन संख्या कम थी अब रावण जो आ गया तो इसके मैंने अब तो राजा अनुकूल हो गया तो अनुकूल राजा हो गया जिनकी खूब वृद्धि हुई तो समाज में भी देखते हैं कभी सदाचार है कभी दुराचार बढ़ जाता है तो जो बढ़ता घटता है वो शासन के अनुसार ही जैसा राजा हुआ उसी प्रकार प्रजा प्रजाझ हो जाती है राजा धर्मात्मा हुआ तो प्रजा में भी धर्मप्राण लोगों की संख्या बढ़ जाती है और दूसरे लोग घट जाते हैं राजा में शासकों में ही अधर्मी लोग बढ़ गए तो फिर उनकी प्रजा में भी उनके अधर्मी लोग बढ़ जाएंगे झगड़ा प्रसाद करने वाले निशाचरी स्वभाव के लोगों की संख्या वृद्धि हो इस प्रकार से प्रवृत्तियां घटती बढ़ती रहती हैं। तो ये दिखा दिया कि पहले भी इस प्रकार के चौक ज्वार होंगे लेकिन रावण के राज्य में तो इनकी संख्या बहुत बढ़ गई खलों की संख्या बहुत बढ़ गई अभी खल क्या है इनकी परिभाषा यहाँ देने की जरूरत नहीं है ये शब्द तो यहाँ प्रयोग किया गया पहले बालकांड में प्रारंभ जब हुआ तब तुलसीदास ने उनका परिभाषा उनकी दे दी कि सज्जन लोग कौन है दुर्जन लोग कौन है दुर्जन लोग खल हैं पापी हैं उन लोगों को खल कहते हैं तो वे खल लोग उस प्रकार के उनकी संख्या बहुत बढ़ गई जो दूसरों की निंदा करते हैं दूसरों की निंदा सुनते हैं दूसरों को कष्ट देते हैं दूसरों को कष्ट देने में सुख पाते हैं GP <goo> इस प्रकार के जो लोग हैं पर तो पीड़ा पहुंचाने वाले ये लोग खल हैं इनकी संख्या बढ़ गई और जे लम्पट पर धन पर और जो उनकी भी संख्या बढ़ गई जो लम्पट प्रधन और परा के लंपट है परधन दूसरे के धन को ताकते हैं दूसरे की स्त्रियों को ताकते हैं ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई लंपट शब्द के माने है ऐसा लगता है कि जैसे आसक्त होने के अर्थ में लंपट है धन में ही लिपते हैं ऐसे कहते हैं धन में ही लिपते माने उसी में आसक्त है उसी में पड़े हुए हैं तो ऐसे प्राय धन में आसक्त रहने वाले उनको हड़प जाने की इच्छा रखने वाले इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई कहते हैं माने ही माता तो पिता नहीं देवा और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई जो माने ही माता पिता नहीं देवा माता पिता को नहीं मानते देवताओं को भी नहीं मानते माता पिता को मा नहीं मानते माने कृतज्ञ है कृतज्ञ एक होता है जो कार्य किया जिसने पालन पोषण किया उपकार किया तो उसके उपकार को माने स्वीकार करें तो वे कृतज्ञ और जो दूसरा सहायता करे लेकिन उसकी सहायता को स्वीकार तो कर लें लेकिन उसकी निंदा करें उसका विरोध करें सहायता करने वाले की ये न कहें लोग में कि अमुख व्यक्ति ने हमारी सहायता की उसका आदर सत्कार न करें तो कृतज्ञ हो गया तो ऐसे ये लोग जो ये निशाचर लोग जो कृतज्ञ स्वभाव है ये निशाचरी स्वभाव है कृतज्ञता दैवी संपत्ति है कृतज्ञता आश्री संपत्ति है कहते माने नहीं देवा और देवताओं को भी नहीं मानते देवताओं को न मानना कि माने ईश्वर को भी नहीं मानते ईश्वर भी परम देव जो ईश्वर है देवादि देव है वो और उसकी विभिन्न शक्तियां जितने भी देव हैं उन देवताओं को नहीं मानते अर्थात ये निरीश्वर वादी जो निश्वरवादी लोग हैं वो भी निशाक्षर हैं जब ईश्वर को नहीं मानेंगे तो फिर ये समझेंगे कि हमारे कर्मों का फल दाता भी कोई नहीं हम जो करें सो हमारे सब कोई सब कर्म का हमें करते हुए कर्म हम अपने आप अपने कर्मों का फल प्राप्त कर लेंगे परमात्मा कर्म का फल देने वाला कोई नहीं है और जो अशुभ कर्म भी करते हैं तो उसका फल देने दंड देने वाला कोई नहीं है इस प्रकार के मानने वाले निरीश्वरवादी तो जब मेरी ऋष्वरवादी होंगे तो उनकी अधर्म में प्रवृत्ति स्वतंत्र रूप से होगी उन्हें किसी बात का डर नहीं है कि दुराचार पाप, पापाचरण करने के कारण से हमको कभी दंड मिलने वाला है ऐसे निर्भय रहने वाले होंगे लोग और साधु संकर्वा वह सेवा और ऐसे लोग साधुओं से भी सेवा कराते हैं नियम ये है कि जो साधु सज्जन लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए जिससे कि उनके सदगुण अपने नाम है जब साधुओं से स्वयं सेवा कराएंगे तो इसके माने वो ये कहना चाहते हैं कि साधु लोग मूर्ख हैं बेकार के आदमी हैं, किसी काम के नहीं है निढ़े घूम रहे हैं इनको चाहिए कि का हमारा काम करें हम बड़े पुरुषार्थी हैं हम बड़े काम करने वाले हैं ऐसे करके उनकी भावना उनके प्रति अपने अहंकार होगा उनको और तो साधु सज्जनों से भी सेवा कराते हैं फिर कहते हैं शंकर पार, जी पार्वती से कहते हैं हे भवानी जिनके यह आचरण जिन लोगों के इस प्रकार के आचरण हैं मैंने जिनका की क्रियाकलाप इस प्रकार के हैं तेजानू निश्चय सप्राणी उनको समझ लेना को सप्राणी निश्चय मैंने इसमें भाव इस प्रकार का ये मत समझना कि अगर हम वर्णन करेंगे दस्य रहे उसी वही निशाचर होगा जिसके बड़े बड़े दांत हैं वही निशाचर होगा जिसका शरीर बहुत भारी भरकम होगा ऐसा निशाचर ये सब बातों को भूलो निशाचर कहते हैं कि जिसके कि इस प्रकार के अधर्मी स्वभाव इन लोगों का है दुराचारी भ्रष्टाचारी हैं काम क्रोध आदि के बस में हैं मोह आदि में ग्रसित हुए हैं यही सब व्यक्ति जो है वह हो निशाचर भौतिक जीवन दो प्रकार का जैसा कि कल था मेटनिस्टिक लाइफ दो प्रकार के अनस्किल्ड और एक स्किल्ड स्किल्ड कहां तक गनी है उसमें ये कुछ न कुछ नियम है उस नियम के अनुसार व्यक्ति व्यवहार में जीवन जीता है समाज के नियमों को मानता है सरकार के नियमों को मानता है एक किसी ने किसी परिधि में सीमा के अंदर अंतर्गत रहता है वहां तक तो ठीक लेकिन जहां अनस्किल्ड मेटेरियलिज्म हो गया शिक्षा चारिता वाला भौतिकवादी हो गया तो बस फिर वो तो अपने लिए भी विनाशकारी है और समाज के लिए भी विनाशकारी है सबको दुख देने वाला है सब उससे हानि उठाएंगे इसलिए जो वो हो निशाचरी निशाचर निश के माने रात्रि और चर माने चलने वाले जो रात में चलने वाले वो निशाचर लेकिन रात में तो चलने के लिए कोई भी रात में चले लेकिन निशा के माने है अज्ञान जो अज्ञान में भटकता रहे और उसके कारण जो वो हो विपरीत आचरण जिस व्यक्ति का हो उसको निशाचर कहते हैं ऐसा घोर अज्ञानी व्यक्ति जिसे ये स्वयं पता नहीं कि हम कर रहे हैं उससे हमारी ही हानि हो होगी जिससे कि समाज की भी हानि होगी समाज में रहना जीवित रहना मुश्किल पड़ेगा यह बात भी इतनी भी समझ जिसको कि ना हो ऐसा घोर अज्ञानी हो तो वो व्यक्ति जो है वो निशाचर <coughs> तो कहते हैं ये सब निशाचर इसका एक पाठ फिर इस प्रकार से जे ते जानो निश्चर सम प्राणी सबकी जगह सम शब्द भी कहीं कहीं है गीता <coughs> प्रश्न नहीं छाटता लेकिन दूसरी जगह की और पुस्तकों में किसी में हो सकता है ते निश्चर सम उनको निशाचरों के समान समझो तो निशाचर कौन है और ये मनुष्य जो है ये निशाचर जैसे कौन से हैं ये तो कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य है निशाचर नहीं है लेकिन निशाचर जो है वह है मोह लोभ मोह मत मत्सर ये सब निशाचर है असली निशाचर तो यही है क्रोध जो है असली निशाचर है और जो क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है वो निशाचर के समान है मैंने वो क्रोध जिसमें होगा तो उसी के समान व्यक्ति हो गया अगर वो भी क्रोधी कहलाएगा लोभी व्यक्ति है तो लोभ निशाचरी स्वभाव है निशाचरी वृत्ति है क्योंकि अज्ञान के कारण ही लोभ उत्पन्न हुआ है इसलिए अज्ञान में रहकर के जो प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं वो सब निशाचरी प्रवृत्तियां हैं अब जिसमें कि लोभ है और फिर जो व्यक्ति लोभी है तो लोभी व्यक्ति भी निशाचर है ये इस प्रकार से है तो तात्पर्य शास्त्र का क्या है इस प्रकार से उनके शब्दों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये पता चलता है तो दोनों अर्थ जो है कान के हैं एक भी कहते हैं कि तेजानव सब निश्चय सब प्राणी यही सब प्राणी निश्चय है मन मनुष्य ही निश्चय भी है मनुष्य ही मनुष्य भी है और मनुष्य ही देवता भी जब देवी संपत्ति मनुष्य में आ गई क्षमा उदारता करुणा इत्यादि के भाव उसमें आ गए कार्य कार्य में लगा हुआ है समाज के और संसार के लिए स्वयं कष्ट उठाने को तैयार है तो उसमें देवत्व भाव आ गया पुजनी बन गया प्रशंसनीय बन गया तथ था तो मनुष्य ही है। लेकिन अब वो मनुष्य देवता हो गया जैसे मनुष्य अपने आचरण से निशाचर ऐसे मनुष्य अपने आचरण से देवता ये तात्पर्य <laughs> तो इस बता दिए कि देखो ये को निषाचर किनको कहते हैं ये हो गए अब कहते हैं कि इन साचरी प्रवृत्ति के कारण से अब सारे संसार में परेशानी पैदा हुई अब जैसे अपने ही देश में उदाहरण के रूप में वर्तमान काल एक अच्छा उदाहरण है जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ा तो शुरू शुरू में भ्रष्टाचार शुरू हुआ तो छिपाए रहे दबाए रहे कोई बोलते नहीं है छिपा छिपा के करते रहे लेकिन फिर भ्रष्टाचार इतना बढ़ा इतना बढ़ा कि छिपाए नहीं छिपा जो सरकार पहले नहीं मानती थी भ्रष्टाचार को उसको भी कहना शुरू कर दिया कि हमारे शासन में ऐसे ऐसे कर्मचारी सबके सब हैं क्या भ्रष्टाचारी हैं उन्होंने सरकार नहीं मानना शुरू कर दिया तब भ्रष्टाचार सामने सब प्रकट होकर के जब आ गया सबके साथ तब उससे अब क्या होने लगा कि अब लोग डाकुले घबराने लगे अब जो सारे समाज में दाकुलता हुई अब कोई ऐसा शासन आवे इस भ्रष्टाचार से हमारी मुक्ति मिले तो के माने क्या हुआ कि भ्रष्टाचार पहले तो बहुत अच्छा लगा लेकिन बाद में फिर वो उनको पीड़ा देने लगा और क्रसित होने लगे उसके कारण से पहले तो लोग के कारण से व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों के पास गए उनको लालच दिया वो भी लालच में पड़ गए इन्होंने भी लालच दिया कुछ पैसा दिया गलत काम करा लिया उसने करने वाले ने भी कर्मचारी ने छिपे छिपे कर दिया कोई जाने ना पावे चुपचाप कर दिया उसका शुरू इस प्रकार से हुआ अब पता नहीं चला कैसे हो गया क्या हो गया लेकिन फिर बाद में इस प्रकार का हुआ कि जब तक पैसा दो नहीं तब तक कोई काम न हो गलत क्या सही काम भी तब तक नहीं हो जब तक कि पैसा न दो अब ऐसी स्थिति आ गई और फिर ऐसी स्थिति आ गई कि पैसा दो तब भी ना हो और सही भी न हो अब बता क्या करें अब हाय हाय हाय हाय हाँ, मचने लगी डूबने लगे ऐसी दशा कि गलत काम के तो बादशा सही काम भी सरकारी कर्मचारी नहीं करेंगे और पैसा दोगे तो अभी नहीं करेंगे पैसा भी खा जाएंगे नहीं करेंगे दूसरे से करा दो ऊपरी अफसर के पास जाओ और किसी को को फिर कराओ और किसी को को फिर कराओ हाँ? अब लगदी खांसी करे पहले तो बड़ा अच्छा लगता था कि हां दे दो पैसा करा लो इस प्रकार की दशा हो तो जब ऐसी दशा होगी तो सारा देश झगड़ा होगा आप क्या हो कैसे बचे कैसे उद्धार हो तो उसी का वर्णन करते हैं कि यहाँ ये पौराणिक भाषा है अभी हमने जो बात बताई आपको व्यवहारिक भाषा पौराणिक भाषा सुन रहे अतिशय देख धर्म कैग्लानी इस प्रकार ग्लानी के मैंने हानि जब धर्म इस प्रकार से घट गया अधर्म बढ़ गया परम संगीत धरा लानी तो भयभीत होकर पृथ्वी जो है डरने लगी भयभीत और व्याकुल होती पृथ्वी व्याकुल होती और गिर सरसे मोही और कहते हैं कि पृथ्वी कहने लगी कि मुझे पर्वतों का नदियों का समुद्र का उतना भार मेरे स्थिर के ऊपर है वो मुझे कोई भार भार नहीं लगता जस मुहि गरु एक परद्रोही एक परद्रोह करने वाला खल दुष्ट व्यक्ति होता है तो वो मुझे बड़ा भार लगता है उसका जब एक व्यक्ति का पृथ्वी के ऊपर इतना भार लगता है और उस पृथ्वी के ऊपर अगले जैसे लोग हो जाए एक दो दस बीस पचास सौ दो सौ लाख करोड़ दस करोड़ होते जाए तो पृथ्वी की क्या दशा होगी कितनी पीड़ित पृथ्वी होगी <laughs> तो सकल धर्म देखिए विपरीता है कहते हैं कि सब सभी सब सर्वत्र जो है पृथ्वी के ऊपर विपरीत <laughs> सकल धर्म देखिए विपरीता सब आचरण लोगों के सब विपरीत आचरण है धर्म के विरुद्ध सब करने वाले संसार में सब हो गए और कहीं न सक कही राम भय बीता और वो पृथ्वी रावण के डर के वजह से कुछ कह नहीं सकती है। अब ये शासन ही इस प्रकार का अब प्रजा चिल्लाए भी कि ये नेता लोग बहुत भ्रष्टाचारी बहुत दुराचारी प्रजा भी इस प्रकार की हो गई तो बोलो तो जो इस प्रकार से बोले उसको ही पकड़ के बंद कर दिया जाए कि तुमने ये कैसे कहा ऐसी तो पृथ्वी वही तात्पर्य कहने का यही है कि बस कही सकाई ना सक राम बस शैली का अंतर है बात वही है कोई ऐसा नहीं है कहने का तरीका अपने ऋषियों का पौराणिक शैली विशेष प्रकार की शैली काव्य शैली हैं है जिन्होंने साहित्य थोड़ा पढ़ा होगा और वो जानते हैं कि इन कवियों की विभिन्न प्रकार की शैलियां होती है परीक्षाओं में पूछा जाता है Dakar, कि किसका क्या है और अमुक व्यक्ति की अमुक कवि की कैसी शैली है उसकी शैली कैसी है उसकी भाषा कैसी है तो शैली और भाषा उसमें सबकी अलग अलग भाषाएं है होती हैं तो कोई कोई कवि जो होता है रहस्यवादी होता है कोई कभी जो है वह प्रकृतिवादी होता है कोई कभी छायावादी होता है कोई कभी प्रतीकवादी होता तो ये जो है ऋषि लोग जो हैं ये के लोग जो है, है प्रतीकवादी का भी है आजकल भी प्रतीकवाद प्रतीकवाद का समय धीरे धीरे करके समय बदलता जाता है तो प्रतीकवाद का भी समय चला गया तो कहते हैं ये जो है पौराणिक शैली प्रतीकवादी शैली है तो शैली को तो समझना पड़ेगा इस प्रकार से कैसे करके कोई कोई आजकल की कविता को पढ़ते कहते समझ में नहीं आती है, है। क्यों नहीं समझ में आती है क्या वो एक शैली नई शैली निकली उस शैली का अभ्यास करो तब समझ में आवे जब तक शैली आपको नहीं समझ आएगी तब तक, तक क्या समझ में आएगी इसी प्रकार से ये भाव क्या है इसमें? ये है जब तक इस शैली का राह नहीं समझेंगे कैसे बुनी जाती है इसके अर्थ किस प्रकार से होते हैं तब तक, तक क्या समझ में आए आपको लगेगा कि देखो कैसी बातें करते हैं पृथ्वी जो है ये ये पृथ्वी अख्लाव थी पृथ्वी तो मट्टी के वो कैसे ऐसे बोले लेकिन ये शैली है <coughs> जिन्होंने साहित्य पढ़ाई नहीं वो शैली क्या समझे शैली क्या होता है इसलिए कहते हैं सकल धर्म देखें विपरीता कन्ह सक रामन भय गीता धेर रूप धरी हृदय विचारी पर उस, उसने धैर्य रूप धारण किया गौ का धारण किया और अपने विचार करके कि धैर्य का रूप धारण करना चाहिए और करके धारण करके कहां चली वो गई कहां जहां स्वरुन झारी वहां पहुंची जहां पर के देवता थे मुनि थे ये सब लोग जहां थे संत लोग थे उनके समाज में फिर वो गौरूप धारण करके वहां पहुंचे और निज संताप सुनाए सरोही और फिर उनको अपना जा करके रो करके अपना संताप सुनाया संतापन क्या उसको पीड़ा थी कैसे इनके दुष्टों का भार कैसे अपने ऊपर था कैसी व्याकुलता थी वो सब उनको समझाई और रो रो के समझाई जिससे उन लोगों को पता लगे कि पृथ्वी बहुत दुखी है और उसके दुख से प्रभावित हो इसलिए रो रो कर सारी अपनी कथा उसने सुनाई <coughs> कथा तो सबने सुनाई लेकिन सब लोग जितने वहां संत सम तो समाज के वे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो बता था क्या हो सकता है क्या किया जाए अब कहीं किसी को यह ना समझना आवे कि इसको क्या सांत्वना दें किस प्रकार से इसका कुछ कुछ इसको मार्ग बतावें किसी को समझ में नहीं आता तो कहते काबू थे कि छुका जिन होई वहां उतने लोग थे जरूर लेकिन उनसे कोई काम बनता नहीं पृथ्वी का बना नहीं लेकिन फिर आखिर में ये विचार हुआ कि कहीं चलो हायर अथॉरिटी पर चलो हाँ, कुछ हम लोगों से भी जो श्रेष्ठ हैं उनके पास चलो जो हमारे ऊपर हमारे संरक्षक हैं उनके पास चलो जैसे पृथ्वी के कहने का तात्पर्य था कि पृथ्वी के संरक्षक समाज के संरक्षक ये ये लोग हैं सुरुन झारी मुनि लोग हैं संत लोग हैं जो साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं यही लोग पृथ्वी के रक्षक हैं इसका धार करने वाले यही व्यक्ति हैं तो पहले तो इन्हीं के पास गए लेकिन जब इन लोगों से कुछ बनता ना दिखाई दिया तो फिर जो और उच्च अधिकारी हैं उनके पास ये सब मिलकर के गए कि भाई ऊपर चलो और लोगों से बात करें तो फिर कहते हैं सुरमुनि गंधर्वा मिलकर शर्वा गे ब्रंश के लोग ब्रंश के लोग बने ब्रह्मा जी के लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कहा कि ब्रह्मा जी से को करके जब देवताओं से नहीं बना मुनियों से नहीं बना गंधर्वों से कोई काम नहीं बना मनुष्यों की दो बातें क्या है इन सबसे जब कोई उपाय झूठे नहीं मिला तो ये सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए तो आप कल्पना ऐसे करेंगे पृथ्वी के ऊपर बहुत दूर पर ऊंचे पर एक पृथ्वी और होगी जहां ब्रह्मा जी रहते होंगे और ब्रह्मा जी का बास होगा पढ़ते पढ़ते ऐसे ही लगता है लेकिन ब्रह्मा का मन समस्त बुद्धि जब व्यस्त बुद्धि से काम नहीं चला तो समस्त बुद्धि की शरण में गए ब्रह्मा जी समस्त बुद्धि है कॉस्मिक इंटेलिजेंस उसकी शरण में जाकर के कहा कि इनसे पूछो ये कुछ बताएं तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो संग गोतन धारी भूम विचारी तो उनके सबके साथ में वो गाय का रूप धारण के हुए विचारी पृथ्वी भी थी और सब देवता लोग जाके ब्रह्मा जी के पास गए और उनको बताया कि हमारे पास ही आ, ये पृथ्वी आई है तो बड़ी व्याकुल है इसकी समस्या बहुत भीषण है आप भी कुछ तो ध्यान दीजिए हमसे तो कुछ बना नहीं आप भी कुछ करिए ये कहा तो विचार विकल्प परम भय शो और कहा कि देखो ये पृथ्वी बहुत व्याकुल है और शोकाकुल है इसकी रक्षा का कोई उपाय आप बताइए तो ब्रह्मा सब जाना जब उन लोगों ने बताया तब तो ब्रह्मा जी सब समझ गए कि हाँ पृथ्वी पर पृथ्वी दुखी है क्यों दुखी है यह भी ब्रह्मा जी को समझ में आ गया याद आ गया है ब्रह्मा जी को हमी ने वरदान दिया था रावण को अब रावण बहुत प्रचंड हो गया है सब देवताओं तक सब इंद्रित्याग तक सबको जीत लिया है इतना महानव हो गया है ये सब ब्रह्मा जी ने सब समझ गए तो बस उसी रावण की वजह से ये सारी दशा देश भर में संसार धर्म सबको हो गई पृथ्वी उसी के कारण से व्याकुल तो जाना लेकिन मन अनुमाना मन में क्या अनुमान किया कि मोर कछु न बसाई ब्रह्मा जी भी मन में सोचा कि हम अब क्या कर सकते हैं तो ब्रह्मा जी के वरदान देने बरकुद तो थे ब्राह्मण ने तपस्या तो की कहा हाँ ऐसा लेकिन अब उसका उपाय करो कुछ कि कैसे अब उसका विनाश हो कैसे पृथ्वी की रक्षा हो अब ब्रह्मा जी की भी अकल काम नहीं करिया है। कहते हमसे नहीं चलता कि क्या करें क्या बुद्धि लगावे कैसे लेकिन ब्रह्मा जी ने युक्ति फिर बताई कि चलो और ऊपर चलो कहते हैं कि अनुमाना मोर कच्छ में बसाई और ब्रह्मा जी बोले कि जाकर ते दासी सो अविनाशी हमरे तो के भाई तुम जिसके के सेवा कार्य में तुम लगी हो दासी हो पृथ्वी से कहा तुम जिस परमात्मा की सेविका हो उसी परमात्मा के हम भी सेवक हैं हमारा तुम्हारा स्वामी एक ही है वो है परमात्मा बस हमारे तोर सहाय हमारी भी वही सहायता करता है तुम्हारी भी वही सहायता करेगा बस इस निर्णय पर पहुंच जाओगे मानी समस्या जब ज्यादा कठिन समस्या होती है तब और ऊपर और ऊपर चलना पड़ता है व्यक्ति को इस प्रकार से तब देखते देखते परमात्मा की शरण में पहुंचे अब परमात्मा शरण में जाने पर हुआ कि वही सहायता तो मन धीर कह बिर हर पद सुमिर अब ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी से कि तुम धैर्य धारण करो बहुत रोज चिल्लाओ नहीं कुछ शांत रहो धैर्य धारण करो और धैर्य धारण करके हरे पद सुमेरो भगवान के चरणों का स्मरण करो भगवान के चरणों का स्मरण करोगे तो उनकी कृपा होगी प्राप्त होगी तो रास्ता कुछ मिलेगा भगवान सर्वसमर्थ है वो सबके लिए सबकी समस्याओं का समाधान उनके पास है सबका उद्धार करने वाले हैं इसलिए उनके चरणों का ध्यान करो जानत जन की पीर और फिर कहते हैं भगवान भी अपने भक्तों की सबके समस्या को जानते हैं जो जिसका जो दुख है जो कठिनाई जिस व्यक्ति की है भगवान, है। भगवान है। सब समझते हैं भगवान सर्वज्ञ हैं सबके हृदय में बात करते हैं सबकी मानसिक दिशाओं को जानते हैं सबके सुख दुख को जानते हैं सबके पाप पुण्यों के भलाई बुराई को सब लोगों को सब जानने वाले हैं भगवान से कुछ छिपा नहीं है वो सबके हृदय की बात को जानते हैं कपर्व भंज ही दारुण विपत्ति तो भगवान जो ये दारुण विपत्ति आ गई है इसका भंजन वही भगवान ही करेंगे उन्हीं की कृपा से ये समस्या दूर होगी माने पृथ्वी के ऊपर जो भार है और रावण का उसके ऊपर अधर्मी रावण का शासन है उस रावण से छुटकारा उस भगवान की कृपा से ही होगा अगर हमारे अंदर भयंकर मोह छाया हुआ है अहंकार छाया हुआ है हम चाहते भी हैं कि इससे हमारी छुटकारा हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए ब्रह्मा जी क्या राज देते हैं अरे भाई ब्रह्मा जी के तो चार मुख हैं और चारों वेदों का उपदेश ब्रह्मा जी ने अपने चार मुख से दिया है तो ब्रह्मा जी से ज्यादा ज्ञानी कौन और होगा हमारे समस्त शास्त्रों का सार क्या हुआ जो ब्रह्मा जी ने कहा चारों वेदों का तात्पर्य क्या हुआ ये हुआ कि भगवान की शरण में जाओ उसी की स्मरण करो वही हमारे सारे संकट दूर करेगा सारी दुख समस्या वही दूर करेगा तो अब सब सबके शब्द हैं वो हो सोचने लगे कि भगवान का स्मरण करो उनकी शरण में जाओ अब क्या होता है देखिए उसके आगे अब सब लोग जैसा ब्रह्मा जी ने बताया तो वैसे ही करने को तैयार हो गए तो भाई अब यही करना चाहिए बैठे सुर सब कर ही बिचारा कहा पाइए प्रभु करिए पुकारा पूर्व कुंठ जानकोई कह पै निधि बस प्रभु सोई बस प्रभु सोई जाके हृदय भगति जस प्रीति ता प्रगट सदा तेरी रीति प्रभु ता सदा रीति तेरे समाज गिरीजा मयरू पाए पाए पाये बचनेक क्यों के हर व्यापक सर्वत्र समाना हर सर्वत्र प्रेम ते प्रकट हो ही मैं, जाना। ही मैं जाना देश काल दिश विदिश हु माही कहो सु कहा जहां प्रभु नाही आग जग सब आगे जग तो में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट में आगी, मोर बचन मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म बखाना सादु सादु कर सुनिबिर च मन हरसी तुल कि बहनीर अस्तु ब्रह्मलोक में, में जी के पास सब भी हैं, भी हैं, हैं, लोग वहीं पहुंच गई, सब बैठे हुए वहां वह वह पर अब ये सब चर्चा हो रही है, सभा हो रही है वहां विचार चल रहा है तो ब्रह्मा जी ने भी अंत में ये राय दी कि भगवान की में जाना चाहिए तो कहते बैठे सब करें बिचारा तो सब देवता लोग वहां बैठे हुए विचार करने लगे ब्रह्मा जी भी शामिल है शंकर जी भी थे आगे बताते हैं भगवान मिले कहा जहां भगवान मिले तो जाकर के तो उनसे पुकार करें पुकार करने जैसे भी ब्रह्मा जी के पास आए तो इनको मालूम था कि ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी वास करते हैं तो सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म लोग बोल और वहां उनसे निवेदन किया पुकारों से की अब ब्रह्मा जी कहते कि नहीं नहीं भगवान से प्रार्थना करो परमात्मा से प्रार्थना करो जो हमारा भी स्वामी है तो ये होने लगा आप कहां चले तब तो चलने के मान स्थान की बात कहने लगी कहां जाना चाहिए कहां भगवान मिलेंगे तब तो तो होता कि पूर्व वैकुंठ जान कह कोई तो कहने लगे इसमें कौन सी बात चलो वैकुंठ में भगवान मिलेंगे सब शास्त्र कहते हैं भगवान वैकुंठ में बात करते वैकुंठ में चलो दूसरा कहने लगा कि कोई कहे पैन प्रभु कहने नहीं बैकुंठ में नहीं वे तो मिलेंगे क्षीर सागर के पहले क्षीर सागर में मिलेंगे भगवान तो क्षीर सागर में हैं वहां के पर शेष नाग के सैयापन लेटे हुए हैं और सो गए होंगे चलो वहीं पर जगाम चल करके उनसे प्रार्थना करें चल करके दूसरा कहता है नहीं नहीं वो तो वैकुंठ लोक में है वैकुंठ लोग बहुत सुंदर लोग हैं वहां के सब सेवक बहुत से हैं वहां कोई पानी में थोड़े वैकुंठ लोग हैं वैकुंठ लोग तो बढ़िया स्थान पर है जहां पे बाग बगीचे तमाम लगे हुए हैं महल एक से एक सुंदर महल बने हुए हैं उनमें <coughs> भगवान बास कर रहे हैं वो बैकुंठ धाम है वहां चलो इस <coughs> प्रकार से जहां जहां इस प्रकार के भगवान के बास करने के स्थल लोगों को मालूम थे वो देवता लोग उनको बताने लगे लेकिन अब भगवान के तो कई बास हो गए अब कोई कहे इधर चलो कोई कहे उधर चलो तो कह पहने दि प्रभु सोई जाके हृदय भगत जैसे प्रीति प्रभु तहा प्रगट सदाते रीति लेकिन शंकर जी कहते हैं कि देखो बात ये है कि जाके हृदय भगत जैसे प्रीति भगवान के हृदय में भगवान के पर जिसके हृदय में जैसा प्रेम होता है उसी रूप में वहां पर प्रभुत प्रगट सदा तीति रीत तो यह है कि भगवान सब जगह हैं और जब भगवान के के प्रति प्रेम होता है और जिस रूप में भगवान का भजन करते हैं भगवान उसी रूप में उसी प्रकार से उसी कार्य करने के लिए प्रकट हो जाते हैं नियम इस प्रकार से इसलिए ऐसा कहकर करके शंकर जी बताते हैं कि तेज समाज गिरजा में रहे हूं उस समाज में माने जहां पर देवता लोग इस प्रकार से भगवान के पास जाने का विचार कर रहे थे उन्हीं लोगों के साथ ब्रह्मा जी के साथ इंदिरादी देवताओं के साथ जहां और मुनि लोग इत्यादि थे जहां पर गौ भी थी गौरूप धारण की पृथ्वी भी थी उस समाज में हम भी थे तो कहते हैं कि अवसर पाए बचन में कहे हूं जब ये सब लोगों की अपनी अपनी बात हो गई और सब लोग थोड़ा चुप हुए तो फिर हमने भी अपनी सम्मति प्रकट की हमने भी कुछ कहा अपनी बात हमने भी उनको बताई अवसर पाने पर पा पहले उनको सबको जो झगड़ा करना था कर लेने दिया और जब उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए तो फिर हमने अवसर पा करके ये बात उनसे कही कि हर जातक सर्वत्र समाना कि देखो भगवान जो है वो तो सर्वत्र एक समान विद्यमान है सब जगह जैसे आकाश सब जगह है ऐसे भगवान सब जगह विद्यमान है और समाना विद्यमान माने ऐसा नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम बैकुंठ में ज्यादा है क्षेत्र सागर में ज्यादा है यहां भी लेकिन कम है जैसे सूर्य जो है वो सूर्य जहां सूर्य है वहां तो बहुत प्रकाश है लेकिन सूर्य से जितने दूर होते जाते हैं उतनी प्रकाश कम होता जाता है तो सूर्य के प्रकाश में तो कहीं अधिकता कहीं कमी है लेकिन भगवान में ऐसे नहीं है कि कहीं भगवान ज्यादा चमचमाते हुए एकदम से बैठे हों और वहां पर ज्यादा हो और फिर दूर दूर तक भगवान का प्रभाव कम होता चला जाता हो सही भगवान जो वो सब जगह एक समान उसी प्रकार से प्रकाश मानते जो मैं आनंद स्वरूप हो करके विद्यमान है सब जगह समान है प्रेम से प्रकट हुए ही मैं जाना लेकिन अब प्रगट है भगवान प्रकट कब होते हैं जब भगवान में प्रेम होता है तब भगवान प्रकट होते हैं अगर भगवान की तरफ ध्यान नहीं देते तो भगवान प्रकट नहीं होते वो अपने गुप्त बने देते हैं नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समाव्रता भगवान भी कहते हैं गीता में कि देखो मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता योग माया से आवृत बना रहता है कोई कोई व्यक्ति जब भगवान से प्रेम करता है उनको बुलाता है पुकारता है तब भगवान का प्रभाव उनकी महिमा प्रकट होती उनकी सामर्थ फिर कार्य करती हुई दिखाई देती है तो देश काल दिश विदाही कहो सु कहा जहां प्रभु नाही जब भगवान सब है सब जगह है तो बताओ कहा नहीं है मैंने सभी जगह है देश काल सभी देश में सभी काल में देश मन स्थान में सभी स्थानों में भगवान विद्यमान है और सभी काल में विद्यमान ऐसा नहीं कि पहले सब जगह थे अब सब जगह नहीं है अब भी सब जगह हैं आगे भी सब जगह रहेंगे सर्वव्यापी होना परमान्मा भगवान परमात्मा का लक्षण है सर्वव्यापी है तो वो सब जगह दिशा विदिशों में सब दिशाओं में और दिशाओं के मध्य में भी है इस प्रकार से मैंने सर्व आकाश जैसे है वो सब जगह सब दिशाओं में ऐसी परमात्मा भी सब जगह में है और कहो सु कहा जहा परम नाही भला वही स्थान कोई बतावे कि जहां भगवान न हो परमात्मा न हो वो स्थान कहां है सब जगह परमात्मा विद्यमान है अग जग मय सब रहित विरागी और फिर कहते हैं परमात्मा सब जगह है शुत्र तो सब जगह है और अग जग जग के माने जड़ जगह और अग के माने है प्राणी जितने भी प्राणी है जड़ चेतन जितनी भी सृष्टि है वो हो मय मय के माने हैं परमात्मा मय ये समस्त जड़ चेतन प्राणियों का रूप उसी परमात्मा ने ही धारण किया हुआ है इसलिए परमात्मा का सर्वत्र होना अवश्य भावी है जैसे कि जल ने ही तरंगों का रूप धारण कर लिया हो तो हर तरंग में जल होना अपरिहार्य है बिना जल के तरंग कहां से हो गई अगर मिट्टी से ही घट बना हुआ है तो घट के अंग अंग में हर स्थान पर अंग उसमें मिट्टी जरूर होगी तो जैसे घट में मिट्टी व्यापक है जैसे तरंग में जल व्यापक है ऐसे ही सारे जग में समस्त प्राणियों में परमात्मा व्यापक है विद्यमान है सब जगह कोई कोई कोई स्थान ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें अधिष्ठान रूप परमात्मा न हो परमात्मा ने ही प्रकारांतर रूप से इस जगत की वस्तुओं में व्यक्तियों का रूप धारण कर रखा है तो कैसे है? ऐसे जग अग जग मय यह तो सब है ही परमात्मा और सब रहित विरागी और इसके साथ साथ परमात्मा जो है वो सबसे रहित होकर के विराग विरक्त भी है विरक्त होने के माने ये कि जगत की रचना नाम रूपात्मक जगत की होने पर भी इस जगत का कोई प्रभाव परमात्मा पर नहीं है इस जगत से परमात्मा कलुषित नहीं होता विकृत नहीं होता घटता बढ़ता नहीं कोई विकार परमात्मा नहीं पड़ता वो उसी प्रकार रहता है विरागी के मने असंग उससे कोई संबंध नहीं जगत से परमात्मा का इस प्रकार का कि जगत परमात्मा को कलुषित करे विकृत करे इसलिए कहते हैं सबसे अलग भी है विरागी के मने यहां अलग है समस्त जगत परमात्मा से उत्पन्न होकर के परमात्मा में स्थित है लेकिन परमात्मा सब जगत से अलग है अब ये बात कभी तो हो सकती है जब एक सत हो दूसरा मिथ्या हो एक यथार्थ हो दूसरा काल्पनिक हो एक जो है अरूप हो दूसरा नाम रूप मात्र हो तब इस प्रकार का जहां संबंध होगा तब तभी ऐसा हो सकता है कि परमात्मा सदस्त जगत का निर्धारण करते हुए भी जगत से अप्रभावित रहे जगत का प्रभाव परमात्मा में न पड़े उससे असंस्पृष्ट रहे परमात्मा तो प्रेम के प्रभु प्रगट आगी परमात्मा जो वो हो प्रकट होता है लेकिन प्रेम से प्रकट होता है प्रेम ही उसका एक साधन है जितना अधिक परमात्मा में प्रेम हुआ उतनी जल्दी परमात्मा प्रकट हो जाती जिम आगी अब इसके माने हैं कि परमात्मा संसार में जगत में ऐसे भी कह सकते हैं जैसे लकड़ी में अग्नि विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं देती जैसे अग्नि को रगड़ने से अग्नि प्रगट हो जाती है और ज्वाला दिखाई देने लगती है उसका ताप भी उपलब्ध हो जाता है उसका प्रकाश भी उपलब्ध हो जाता है अग्नि दिखाई भी देने लगती है ये सब लक्षण हो जाते हैं प्रगट अग्नि में, तो उसके लिए अग्नि को रगड़ना पड़ता है परमात्मा भी हृदय में बहुत हृदय में हो परमात्मा के पाने के लिए तो परमात्मा प्रकट भी हो जाता है अब प्रकट परमात्मा प्रकट होगा ये नियम सब शंकर जी ने भगवान के संबंध में बताया अब देखो यहाँ पर इस जो क्रम चलता है घटना क्रम इस प्रकार से चलता है इसके माने ये हुआ कि अपने अंदर नाना प्रकार के विकार हैं काम क्रोध लोग मदमक्सर हैं और ये हम सबको रुलाते रहते हैं जब तक ये विकार हमारे हृदय में हैं, तब तक हमको दुख क्लेस भय चिंता इत्यादि बनी रहती है अशांति बनी रहती है स्ट्रेन बना रहता है टेंशन बना रहता है डाकुलता बनी रहती है ये सब पीड़ाएं समस्याएं जो है इन्हीं दोषित प्रवृत्तियों के कारण से है जो हमारे अंदर विद्यमान है अगर हम ये सोचें कि इन दूषित प्रवृत्तियों को हम निकाल फेंकें, हमारे अंदर है हटाओ नहीं रहने देंगे तो ऐसे करने से ये निकलते नहीं है कोई चाहे कि हम मोह को दूर कर दें तो मोह को त्यागने से मोह त्यक्त नहीं होता हमारे मन से जाता नहीं अगर हम सोचें कि कामनाओं का हम त्याग कर दें कामना न करें तो ऐसा नहीं कि हम जानबूझकर के कामना करते हैं कामना तो खामखा -का आती रहती है हम न कामना करें तो भी कामना आती है अपने आप से उत्पन्न होती है कामना बर्बस उत्पन्न होती है कोई व्यक्ति संकल्प करके बैठे कि हम क्रोध नहीं करेंगे तो क्या क्रोध नहीं आएगा तो उसके संकल्प से कोई छोड़ा जाता है वो तो क्रोध आता है तब आता ही आता है तो। उसका संकल्प काम नहीं करता तो इस प्रकार से देखते हैं कि साक्षक जो अपने अंदर बैठे हुए हैं ये हमारे अपने प्रयास से दूर होने वाले नहीं हैं तब जरूरत पड़ती है कि हम कुछ अधिक शक्ति का सहारा लें अपने से जो बड़ी शक्ति है उसका सहारा लें तो ऐसे बताइए कि बड़ी शक्तियों का सहारा क्या है क्रम क्रम से सहारा लो पहले सत्संग करो सत्संग का सहारा लो सत्संग से भी काम न बने जितना बने जितना बने पूरा काम नहीं बना है तो फिर और आगे बढ़ो और जो ज्ञानमान व्यक्ति हैं आचार्य हैं गुरु लोग हैं उनकी शरण में जाओ उनसे भी काम नहीं बने तो उपासना करो भगवान का स्मरण करो ध्यान करो उसका उपासना करो और आगे बढ़ो उसके जो क्रम है उस प्रकार विक्रम क्रम से आगे बढ़ो अंतः परमात्मा का ज्ञान भी होगा परमात्मा का स्वरूप भी पता लगेगा और ये सब निशाचर तभी दूर होते हैं जब परमात्मा की कृपा जब हृदय में परमात्मा प्रवेश करे तो ये निशाचर भागें परमात्मा का आवाहन करो अपने हृदय में कि हे भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए जो निषाचर हैं ये भगे इनके स्थान में परमात्मा स्वयं आकर के वास करे जब वो परमात्मा आवे तो परमात्मा इन निषाचरों से भी ज्यादा शक्तिशाली है वो अपनी शक्ति का जब प्रयोग करे तभी ये अब हमारे मन भी है हमारी बुद्धि भी है हमारी प्रज्ञा भी है हमारे तमो गुण जो गुण सत्व गुण भी है ये सब शक्तियां हैं जिनका कि हम प्रयोग करते हैं लेकिन इन सब शक्तियों से पार सबसे बड़ी शक्ति जो है वो हो अपने अंदर आत्मा की शक्ति है परमात्मा की शक्ति है उसको जागृत करो जब वो शक्ति जागृत होगी तब ये दिशाचर दूर होंगे इस प्रकार से जो ये है रामचरित मानस भी इसी बात का संदेश इसी प्रकार की शिक्षा उपदेश देता है कि हम जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं उनको क्रम क्रम से धीरे धीरे करके इस प्रकार से दूर करने के लिए प्रयास करो तो प्रयास करेंगे तो होगा नहीं ये जो समस्याएं जो जीवन की हैं, दुख क्लेष आदि की है वो तो सबसे निवारण होगा और हैं सबके साथ जैसे उत्तर कांड में भी एक जगह आता है कोई कहे कि हमें मोह नहीं कोई कहे कि हमें क्रोध नहीं कोई कहे कि हमें, हमें काम विकार हमारे मन में नहीं तो कहते है कि हैं कि है सबके लक बिर पाए हैं सबके अंदर लेकिन कुछ जान कम लोग पाते हैं कुछ लोग समझते हैं कि हमारे अंदर ये सब कुछ नहीं है क्यों नहीं समझते हैं क्योंकि उनको दिखाई नहीं देते इसलिए समझते हैं ये कुछ नहीं है लेकिन हैं तो हैं ही सबके अंदर ये अगर ये न हो तो दुख क्यों हो हा? दुख तो इन्हीं के कारण से इन्हें साचरी दुख देते हैं इसलिए कहते हैं कि इनसे छुटकारा पाना आवश्यक है और छुटकारा पाने के लिए परमात्मा जो समझाएं तो अब जरूरत पड़ती है परमात्मा की तब तो इसमें देखो शंकर जी के माध्यम से ये बता दिया कि परमात्मा का स्वरूप क्या है अभी धर्म धर्म की बात थी भान की कथा थी धर्म धर्म की बात थी रावण आया तो भी अधर्म की बात आई लेकिन अब यह है कि यह इसे छुटकारा पाने के लिए जीवन का उन्नयन करने के लिए परमात्मा की आवश्यकता है तो परमात्मा की यहाँ पहचान बता दी कि परमात्मा सर्वव्यापक शक्ति है और सर्वशक्तिमान शक्ति है मैंने ब्रह्मा जी से भी महान शक्ति परमात्मा की है ब्रह्मा जी समस्त बुद्धि भले ही हो लेकिन फिर भी उनसे भी महान परमात्मा है और परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक है सर्वत्र विद्यमान है तो एक लक्षण तो यह कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है इससे ये पता चला कि हर व्यापक सर्वत्र समाना एक लक्षण तो दूसरा लक्षण ये परमात्मा का कि बताया कि देखो कि वो परमात्मा जानत जन की पीर वो परमात्मा सबके हृदय की बात को जानता है वो सर्वज्ञ है तो परमात्मा चेतन होगा तभी तो सर्वज्ञ होगा और जब परमात्मा सबके हृदय में बात करेगा तभी तो सर्वज्ञ होगा इसलिए परमात्मा चेतन भी है और परमात्मा सर्वज्ञाति भी है और सबके हृदय की बात को जानता भी है कोई व्यक्ति कोई पाप करने छिप करके करे तो छिपेगा तो मैंने कैसे छिपाया अन्य व्यक्तियों से भली छिपा लेकिन उसके हृदय में बैठी हुई जो चेतना व्याप्त चेतना है जिस चेतना के प्रकाश उन सब शरीर प्राण मन बुद्धि काम कर रहे हैं उस अनंत चेतना से वो क्या छिपाएगा और कहां जाके छिपाएगा वो तो कुछ नहीं छिप सकता उसके सामने तो सब प्रकट ही प्रकट है इसलिए परमात्मा सर्वज्ञ है सर्वदा है इसलिए उस परमात्मा को अब वो परमात्मा तीसरी बात ये कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है ये परमात्मा सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ये लक्षण परमात्मा के इसे ईश्वर कहते हैं परमात्मा को अगर ब्रह्म कहें तो ब्रह्म जो है वो सचित और आनंद स्वरूप है वही परमात्मा जगत का स्वामी होकर के ईश्वर है जब ईश्वर है तो उसके लक्षण क्या है कि वह सर्वज्ञ है वह सर्वशक्तिमान है और वह सर्वांतरयामी है यही ईश्वर के तीन लक्षण तब तो ब्रह्मा इन्होंने शंकर जी ने यही तीनों लक्षण ईश्वर के जो है वो बता दिए और फिर वो सर्वत, सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान है और फिर वो अप्रगट और प्रगट उसकी दो स्थितियां हैं परमात्मा यह ईश्वर अप्रगट भी है और प्रगट भी है प्रगट अप्रगट कब तक है जब तक परमात्मा को हमें जरूरत नहीं हम परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देते उसकी कोई मान्यता नहीं उसमें कोई प्रेम नहीं उसमें कोई लगाव नहीं उसकी हमें कोई जरूरत नहीं तब तक परमात्मा को भी आपकी कोई जरूरत नहीं वो भी अपने कमरे में अपने निश्चिंत बैठा हुआ जहाँ कहीं है <coughs> उसको भी कहीं किसी की चिंता नहीं इस प्रकार से बैठा लेकिन अगर कोई भगवान से प्रेम करे आग्रह करे प्रार्थना करे तो परमात्मा बोले कौन बुला रहा है क्या बात है उसकी तरफ परमात्मा भी ध्यान दे तो बाहर निकल करके परमात्मा आवे सब जगह अधिष्ठान रूप में छिपा हुआ है तो निकल करके आवे कैसे निकल कर आवे अब देखो लकड़ियों को ढेर लगा हुआ है लेकिन उसमें सब में आग भरी हुई है जब जरूरत होती है कि भाई अब खाना पकाना है बिना आग के कैसे काम चले तो आग को जलाया लकड़ी को जलाई तो उसमें ज्वाला निकलने लगी जब वही ज्वाला प्रकट रूप में आ गई तो काम करने लगी फिर खाना पकने लगा ऐसे परमात्मा जब प्रकट हो तब हमारे काम आ तो परमात्मा के प्रकट का तात्पर्य नहीं कि परमात्मा हम प्रार्थना करें तो वहां से चलता चला रहा है प्रकट होकर के इस भावना ही प्रकट के माने है वो हमारे हृदय में ही छिपा हुआ है और हमारे हृदय में ही प्रकट भी हो जाता है जब परमात्मा छिपा हुआ है तो रावण की रुलाई तो प्रकट है और परमात्मा का आनंद अप्रगट है परमात्मा को हमने प्रार्थना की परमात्मा हृदय में प्रगट हुआ तो परमात्मा आनंद स्वरूप है आनंद आनंद हृदय में दिखाई देने लगा और रावण का जो दुख है वो दूर हो गया रावण तो और निशाक्षर लोग भाग गए उसके स्थान में भगवान आ गए प्रकट हो गए अगर हमें अपने आप से अपने भीतर ही एक आनंद का स्फुटन हो आनंद की अनुभूति हो और उसके लिए कोई बाहरी परिस्थितियों का अपेक्षा न हो तो वो आनंद कहां से है? क्या है कहते हैं बस उस आनंद का ही नाम परमात्मा है अगर हमें अपने आप से अपने भीतर संतोष और शांति का अनुभव हो जिसका कि कोई बाहरी कारण नहीं है तो ये सब क्या है ये परमात्मा ही हमारे हृदय में आ गया है वही दिख रहा है यही परमात्मा के लक्षण है और वही अपने हृदय में अनुभव में आने लगे कि मारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो गया लेकिन जब तक हमें अब बस बात वही है कि अगर हम संसार के और विषयों की तरफ इनकी तरफ लगे हुए हैं और उनमें मोह इत्यादि उनमें है तो फिर परमात्मा का वो आनंद परमात्मा की वो शांति हमें उपलब्ध नहीं और जहां हमने परमात्मा की तरफ ध्यान दिया जगत की वस्तुओं के विषय भोगों को हमने तुच्छ समझ करके उनका तिरस्कार कर लिया तो बस हमें आत्मास्वरूप परमात्मा स्वरूप जो आनंद है बस वो हमारे हृदय में प्रकट हो गया शांति आ गई विश्राम में जाएगी बस यही अध्यात्म जाएगी तो बस इसके बाद फिर क्या हुआ कि मोर वचन सबके मन माना शंकर जी कहते हैं कि हमारी बात सब लोगों को खूब समझ में आए कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक ये तो हम भूले गए थे शंकर जी ने बताई तो सब याद आ गई बात है कहा हां बात सबने कहा साधु साधु कर ब्रह्म बखाना साधु के माने बहुत ठीक बहुत ठीक संस्कृत में साधु जब ठीक ठीक कहना होता है तो संस्कृत में बोलते साधु साधु साधु मान साधु मैं बहुत ठीक कहा तो साधु साधु करके हमें बखाना ब्रह्मा जी ने समर्थन किया हमारी बात को और अच्छा बताया और स्वीकार कर लिया सब लोगों ने कहा कि हां बात ठीक है अब हमको क्या करना चाहिए कि अब हमें कहीं जाना नहीं चाहिए हम जहां हैं कहीं बैठे अब ना हमें बैकुंठ जाने की जरूरत ना हमें क्षीर सागर जाने की जरूरत जब सब जगह परमात्मा एक समान है तो यहां भी उतनी है और यहां भी उतनी ही तो हमारे हृदय में भी उतनी है यह बात है परमात्मा सत्य है और, और जगह भी आती रहती पिछले बार भी इसमें आ चुकी जो पिछले प्रश्न हो चुके हैं उनमें भी आ चुका है ये परमात्मा जो है वो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि असप्रभ हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी व्यापक परमात्मा व्यापक है व्यापक में सब जगह विद्यमान है और वो एक है अनेक नहीं है व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और वो अविनाशी भी है ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में तो कभी सब जगह व्यापक था लेकिन अब व्यापक नहीं रह गया सो नहीं है वो अविनाशी है अब भी उसी प्रकार से व्यापक थे। सच चेतन घन आनंद राशि सत्य स्वरूप है चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप है ये उसके लक्षण है जब सब जगह है तो सब जगह सत्यत्व भी सब जगह विद्यमान है चेतना भी सब जगह विद्यमान है आनंद भी सब जगह विद्यमान है वो परमात्मा समझगे तो उसके परमात्मा पर अच्छा के भी संरक्षण भी समझ गए विद्यमान असत प्रभु हृदय अछत अधिकारी ऐसे ही परमात्मा हृदय में दिए जब समझ गए तो हृदय में क्यों नहीं है अगर हृदय में न हो तो फिर कैसे कह देंगे परमात्मा समझ गए ऐसा तो नहीं है कि हमारे हृदय को छोड़कर के परमात्मा समझ गए कोई देख करके अपने हृदय में उसने कहा कि हमने तो देख लिया हमारे हृदय में तो अंधेरा है परमात्मा नहीं है और लोगों के हो सकता हो सबके लेकिन हमारे हृदय में तो नहीं परमात्मा तो शास्त्र के वचन तो गलत हो जाएगा फिर तो। कहते हैं शास्त्र कहता है कि परमात्मा तो सब जगह एक समान है तो तुम्हें दिखाई भले न देता हो अंधेरा लग रहा हो लेकिन तुम्हारे हृदय में भी परमात्मा तो विद्यमान है ऐसा परमात्मा अक्षत होते हुए भी और अविकारी परमात्मा निर्विकार है तो ऐसा नहीं है कि आपके हृदय में अंधेरा है तो अंधेरे के कारण से वो परमात्मा मिट गया हो बिगड़ गया हो उसमें कोई कमी आ गई हो सुनिए आपके मन में अज्ञान है दोष है दुर्गुण है उनके कारण से परमात्मा के ऊपर कोई प्रकाश प्रभाव पड़ा हो और परमात्मा में कोई कमी आ गई हो सो वो निर्विकार होकर के सबके हृदय में चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापी हो परमात्मा सबके हृदय में है और निर्विकार होकर के जैसे ही कर तो तैसा है परमात्मा उसमें तो कोई कमी नहीं है परमात्मा लेकिन ऐसा होते हुए हो भी सकल जीव जग दिन दुखारी लेकिन सब दुनिया के लोग जो है वो आनंद स्वरूप परमात्मा के हृदय में बात करते हुए भी दुखी अब किसी के घर में लकड़ियां खूब रखी हो लेकिन गीली हो जलती ना हो तो खाना नहीं पके बैठे होते लेकिन अगर वो लकड़ियां जो है वो जलें आग निकले तो खाना पक जाए ऐसे वो परमात्मा सबके हृदय में है लेकिन अगर वो परमात्मा प्रगट हो तो सारी समस्या समाप्त जो हमारे दुख क्लेश आदि हैं वो सब समाप्त हो जाए चिंता भय त्यादि हैं सब समाप्त हो जाए तो उनके प्रकट होने के लिए परमात्मा को कहते हैं कि फिर वो प्रकट करो उससे परमात्मा हृदय में तो प्रकट कैसे हों कहते हैं भगवान से प्रेम करो परमान से प्रार्थना करो तब ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं जैसे ये कहा तो ब्रह्मा जी को भी याद आ गया और ब्रह्मा जी के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम भी आ गया अब इस दोहे से पता लगता है कि उनके ब्रह्मा जी जो प्रेम से विभोर उठे और भगवान से प्रार्थना करने लगे सुन विरंज मन हर्ष ऐसा सुनकर के ब्रह्मा जी का मन हर्षित हो गया तन पुलक शरीर पुलकित हो गया नीर और आंखों से असवाने लगे किस बात के प्रेम के कोई रोने थोड़े लगे दुख के थोड़े असवाने ये लक्षण हो गया प्रेम का परमात्मा का स्मरण करते हुए जो शरीर पुलकित हो जब परमात्मा के स्मरण करते एक हर्ष उत्साह का अनुभव तब परमात्मा का प्रेम है परमात्मा का प्रेम ये लक्षण प्रदान करने वाला यह भी दिखा दिया देखो ब्रह्मा जी के द्वारा शास्त्र जो गीता इत्यादि शास्त्र जो कहते हैं सिद्धांत की बातें रामचरितमानस में उनको घटना के साथ में घटित कर दिया लोगों को उसके ऊपर दिखा करके ड्रामेटाइज कर दिया कि देखो जिसके हृदय में प्रेम होगा तो कैसे होगा जैसे ब्रह्मा जी के हुआ कैसे बता दिया अब ब्रह्मा जी का प्रेम वर्णित कर दिया ऐसे ही प्रेम जिसके ब्रह्मा जी का जैसा जिसके हृदय में प्रेम होगा उसके हृदय में परमात्मा प्रकट होगा अस्तुत करथ जोड़कर ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे सावधान मत धीर अब स्तुत करने के लिए दो बातें बहुत आवश्यक है <ambling dies> सावधान होकर के स्तुति करे मतधीर स्तुत करे और जोर कर भी एक तीन बातें जोर करके माने विनम्रता पूर्वक कर जोर कर माने भगवान का प्रार्थना करे तो विनम्रता पूर्वक करे फिर भगवान की प्रार्थना करे तो सावधान होकर के प्रार्थना करे भगवान की प्रार्थना करे तो मतधीर होकर के प्रार्थना करे ये प्रार्थना के तीन लक्षण हैं। प्रार्थना तो करते हैं बहुत लेकिन प्रार्थना करते हैं तो जैसा कहा कि कर्जोर करके जैसे जैसे परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रख करके प्रार्थना करनी चाहिए वैसा समर्पण भाव हृदय में नहीं आया प्रेम के साथ में तो प्रार्थना अधूरी कोई भी प्रार्थना अगर इन तीन लक्षणों से शामिल करके ये तीनों लक्षणों को रखते हुए कोई अगर प्रार्थना की जाए तो कभी भी निष्फल नहीं जा सकती अवश्य ही उस प्रार्थना को सुना जाएगा और उसका उत्तर जरूर मिलेगा जब ये तीन लक्षणों में से प्रार्थना में कोई लक्षण कम हो जाएगा तो आप बार बार प्रार्थना करो लोग तो देर लगेगी हो सकता है कि कभी जाकर के आपकी प्रार्थना पूरी हो तब आपको उसका फल देखने को मिले अन्यथा प्रार्थना और परमात्मा का उत्तर अगर जो जो कंडीशन बताएगी वो वो रहें तो पूरी अब ये भले कोई कह सकता कि न नोमन होगा न राधा ना काहे को हमारे अंदर इतना प्रेम आएगा और काहे को इतना समर्पण आएगा काहे को इतनी हमारी बुद्धि होगी तो काहे को हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। मतधीर के माने है परमात्मा में शत प्रतिशत विश्वास तो है ही है और हृदय में विद्यमान ही चेतना शुरू होकर के और जब हमारे मन में जो कुछ हम बोल रहे हैं परमात्मा बिल्कुल सुन रहा है अगर उसमें कई गुंजाइश रहेंगे अगर अगर परमात्मा हो तो हमारी उससे ये प्रार्थना ऐसे क्या बात अगर मगर क्या था? सावधान के माने अवधान के माने एकाग्रता अवधान बुद्धि का अवधान पूर्व अवधानम महद अवधानम अवधान क्या है कंसंट्रेशन और अवधान विद कंसंट्रेशन अब प्रार्थना आप कर रहे हैं भगवान की और दुनिया भर की तमाम तो बातों का आपके इधर उधर ध्यान है तब तो वो प्रार्थना कहां पूरी होगी कहां फलदायी होगी प्रार्थना के माने है अपने मन को परमात्मा से जोड़ो दोनों में तार जुड़े मन का तार इधर उधर ना बिखरे तब वो प्रार्थना होगी तो प्रार्थना की लक्षण भी यहां पर नोट करने लाएगा परमात्मा में प्रेम हो परमात्मा में पूरा विश्वास हो परमात्मा में एकाग्रता आवे परमात्मा के प्रति समर्पण भावे और फिर परमात्मा में प्रार्थना हो तो वह प्रार्थना पूरी है और अवश्य सुनी जाएगी और तो सुनने के सवाल ही किया ऑटोमेटिकली वो परमात्मा हृदय में अपना फल देने लगे जैसे बिजली सब जगह फैली हुई है अब अगर आप चाहते हो कि उस बिजली का हम प्रयोग करें आपके पास पंखा है आपके पास कई प्रकार है उसमें प्लग जोड़ो जब करेंट उसमें आएगी अपने आप ही वो करेंट काम करती हुई दिखाई देगी ऐसी जहां परमात्मा से हमने अपने चित्र को उसके साथ में जोड़ा और सारे तार उसके साथ जुड़ गए तीनों तार जुड़ गए गुर जुड़ गए उसके अब अपने आप ही परमात्मा का प्रभाव अपने आप ही हृदय में प्रकट होने लगेगा उसमें कोई चमत्कार की बात थोड़े उसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है बस एक सही ढंग से प्रार्थना करने की बात है अब प्रार्थना ये सब लोग करते हैं तो क्या करते हैं और प्रार्थना अभी क्या करनी चाहिए भगवान से वो भी आगे एक प्रार्थना करके दिखा दी ब्रह्मा जैसे ब्रह्माजी ने प्रार्थना की ऐसे ही हम जब भगवान से प्रार्थना करें तो ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे नहीं मनमानी आई इसे प्रार्थना करने लगे भगवान नामन्या इष्टिहार स्त्रिहार रघुपते हृदय सत्यम बदाम भगवान कि अंतरात्मा भक्तिम भक्ति प्रियर गुकुंगव निर्भरा दो सहित गुरुमा चीराम जयराम जय जयरा श्रीराम जयराम जय जय राम Ah. Uh -huh.